दरवाज़ा बंद करके सुबह सात साढ़े सात पौने आठ से लेकर दिन में एक बजे डेढ़ बजे तक ये उसकी हमेशा की आदत रही है हम लोगों ने केवल देखा उस समय नो कुड नॉक एटो है ज़्यादा से ज़्यादा एक आध कप चाय कभी मंगा लें तो मंगा लें और वो सिगरेट पीना और चहलकदमी करना इस कमरे में इस कोने से उस कोने तक और टाइप एक कोने में रखा हुआ है बीच में बैठ के उसमें टाइप करना और फिर उठ के घूमना दिस प्रोसेस यूज टू गो ऑन फॉर फोर फाइव सिक्स आवर्स सॉलिड और उन्होंने लास्ट में प्ले दिया तो लास्ट वर्ड्स लास्ट से टेन डायलॉग्स ऑफ द प्ले वी रिसीव्ड ए डे बिफोर द शो एंड नेक्स्ट डे वाज़ द शो एंड वी कंप्लीटेड इट समाउ बिकॉज प्ले रेडी हो रहा था एंड वी डेड इट प्ले में भी संगतियां थी फिर भी बहुत अच्छा रहा जनरल उसके बाद वो प्ले स्टेज नहीं हुआ बहुत जगह बीच बीच में एक आप जगह हुआ रिवाइज्ड वर्शन में हमको कहीं लगता है कि दैट उस नाटक के साथ अन्याय हो रहा है बहुत बार इच्छा करती है कि उसको करें बट समेयर आई फील कि वो प्ले गड़बड़ा गया है बाय रिवीजन उसके दो उस काम ने जो उन्होंने हमारे साथ किया है हमको लगता है हमने ट्राई आउट नहीं किया नहीं कह सकते लेकिन हमको लगता है कि वो नाटक <coughs> शायद कहीं उस रिवीजन के कारण खराब हो गया खराब हो गया इसलिए कि आधा नाटक तीन चौथाई नाटक एक दिशा में है और लास्ट का 25% फाइव परसेंट इज एब्सोल्यूटली डिफरेंट क्योंकि 1963 से 65, 66 में जब ये काम कर रहे थे तीन साल में आदमी बदल गया तब शायद कुछ बात बनती लेकिन आज की मनस्थिति में जो लिखा जा रहा है जो सोचा जा रहा है आज के तीन वर्ष के बाद की मनस्थिति में जो आदमी लिखता है सोचता है वो एक नहीं हो सकता और उसको यदि आधा आज की स्थिति में और बाद की स्थिति में है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है और वही उस नाटक के साथ गड़बड़ हुई है ये हमें आज भी लगता है और हमें ये लगता है कि नाटक जैसे पहले था यदि उस तरह से किया जाए तो शायद उस नाटक में कुछ बात बने तो बहुत बार इच्छा करी कि हम इसको पहले जैसे था वैसे करें यह तो एक डाउटफुल पॉइंट है स्ट्रॉगेस्ट पॉइंट यह है कि उस वर्किंग में हमारा विश्वास यह है हमारी मान्यता यह है राकेश को वो भाषा दी कम से कम वो भाषा की शुरुआत करी यहां पर उस वर्किंग में जिस भाषा में उन्होंने आधे अधूरे बाद में जाके लिखा एंड आधे अधूरे की सबसे बड़ी शक्ति डायलॉग्स की भाषा स्पोकन हिंदी फॉर द थिएटर ये मानी गई तो वहां पर वो एक एक शब्द के जोर मरोड़ तोड़ को लेकर सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शंस द चॉइस ऑफ वर्ड्स ये सब चीजों की शुरुआत उस खोज की शुरुआत वहाँ हुई जिसका कल्बिनेशन आधे अधूरे था जिसका शायद नेक्स्ट चरण उनका नेक्स्ट प्ले होता जिसको लिखने के पहले वो उनकी डेथ हो गई सो so, लहरों के राजहंस अच्छा एक बात हमें इस प्रसंग में पूछने तुमने कहा फर्स्ट और सेकंड एक्ट में भी उन्होंने संशोधन किया क्या कुछ संशोधन किया था जो हम लोगों ने किया था हाँ, बहुत मामूली बहुत, मामुली। बहुत, बहुत मामुली। एक आध दो सेंटेंस दर, एक दो सेंटेंस इधर दो उधर बहुत मामूली <coughs> हैं सेकंड एक्ट में थे काफी चेंजेस थे लेकिन कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थे वो थर्ड एक्ट में जो कहना चाहते थे सारा सारा अच्छा, नाट्यकार बहुत बार गुमराह हो सकता है आ, इतनी सारी चीजें एक लेखन के समय में व्यक्ति एक जो आ, लिखता है अपने आप को थोड़ा सा अलग रख करके और फिर डायरेक्टर जहाँ उसको इन्फ्लुएंस करता है या उस कृति से उसका परिणाम अच्छा नहीं भी हो सकता नहीं इसमें हम हम सोचते हैं कि इसके बारे में जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता राकेश के राकेश के लिए अच्छा ये हुआ कि कम से कम लहरों के राजहन से दिखरा हुआ तो आधे धुरे बना एक नई भाषा मिली बुरा ये हुआ कि ये नाटक बिगड़ गया लेकिन बहुत सी जगह हम देखते हैं कि अच्छे नाटक बनते हैं और जहाँ शेक्सपियर के बारे में भी कहा जाता है कि वो नाटक लिखा जाता था और इसी तरह ग्लोब थिएटर में लोग करते थे और करते करते करते वो फाइनल होता था और स्क्रिप्ट में आता था अभी भी बहुत से स्टेट थिएटर्स हैं पिट वाइस का एक प्ले हम सूर्ग में थिएटर में गए वहाँ पर उसका प्ले होने वाला था हमने कहा डू हैव अ कापी ऑफ दिस प्ले उसने निकाल के हमारे सामने कॉपी रखी वो प्ले दो रोज बाद होने वाला था तो पीटर वाइस वहाँ आके रह रहा जो रिख में और उस प्ले में जो कॉपी उसने हमारे सामने रखी उसमें सारे चेंजेस और नोट्स एंड डिस्क एंड बैक बहुत से चेंजेस उस प्ले में उस स्टेज के फर्स्ट शो के दौरान रिहर्सल्स के दौरान उन्होंने किए थे इसके लिए इसके बारे में एक जनरल कोई स्टेटमेंट करना हमारे समझ में बहुत मुश्किल है अच्छा अभिनय की दृष्टि से कुछ इस प्रोडक्शन के बारे में जो परिश्रम करना पड़ा या जो कुछ नए ढंग से काम किया तुमने क्योंकि ये तो नाट्य लेखन की बात है मगर तुम्हारा योगदान उसमें तुमने क्या जैसे नया पड़ाव क्या नया कुछ इसमें करने का प्रयत्न नहीं लहरों के राजहंस में हम नहीं समझते हैं कोई भी नई चीज़ आई क्योंकि वहाँ पर ध्यान केवल इसकी तरफ था इसके बाद से चेंजेस आए और वो चेंज आए इसके बाद शुक्रमुर्ग किया शुक्र में जो पॉलिटिकल कंटेंट थे वो तो बहुत स्ट्रांग थे एंड पॉलिटिकल कंटेंट्स वो थे जो हमको तो बहुत अच्छे लगते थे और हमारे साथियों को जो नाटक कर रहे थे वो बहुत अच्छे लगते थे इट वॉज स्टलिटिकल सिंट्री एट लेकिन हो कह रहा था कि इसको नाटक को करें कैसे रिहर्सल करना शुरू किया <coughs> राजा रानी का किस्सा उसमें पैरल हैं <coughs> बड़ा वल्गर मीन्स कॉमन आई डोंट मीन अश्लील नहीं कॉमन प्रोपागैंडस्ट एक गाले खड़े होके गाली देना इस्टेब्लिशमेंट को राज्य को रियलिस्टिक स्टाइल में सारा का सारा हो रहा था एंड वी वेंट ऑन रिहर्सिंग फॉर अबाउट टू मंथ्स उसके बाद कई बार हम लोग करते हैं कि रिहर्सल करते करते खासकर इस प्लेस में वहीं से शुरू हुआ ये वी स्टार्टेड डूइंग कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है हाउ टू प्रेजेंट डिस प्लेस सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा और उस समय हॉल बुक कर लेना पड़ता नहीं तो हॉल मिलता दिखता तो इसलिए कोई महीना भर बाकी रह गया था हमारी कोई मेमोरी गलत हो तो विमल याद दिला देगा विमल उसमें था उस समय बहुत स्ट्रांगली इसके साथ सारे प्रोसेस में तो हम लोगों ने किया ये कि ये सोचा कि एक रोज़ ऐसे ही रिहर्सल में कहा कि अच्छा लेट अस बिहेव लाइक मैड पीपल डू वॉट एवर यू लाइक एंड डोंट डू एज इट शुड बी डन एंड डू इन एनी मैनर इन विच यू कैन और अलग अलग तरीके से लोगों ने करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे एक स्टाइलेशन ऑफ वॉइस स्टाइलाइजेशन ऑफ फॉर्म स्टाइलाइजेशन ऑफ मूवमेंट वो सारा का सारा एक धीरे धीरे करके काम करते करते इमर्ज किया और हमको ये याद है कि हम लोग एक बार उस समय झगड़िया स्ट्रीट में रहते थे विमल हम नागर जी वगैरह सब नॉर्थ में रहते थे तो हम लोग दो गाड़ियों में जा रहे थे तो के सामने इस एसएन बनर्जी रोड की क्रॉसिंग पर पुलिस ने हाथ दिया तो वहां गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी में से किसने चिल्ला के कहा कि अन्न मंत्री था उसने बोले अन्य मंत्री मिल गया बोले कैसे मिल गया ये बिबल नहीं कहा था अन्धमंत्री मिल गया बोले मैं क्या मैं इसकी कसम हाँ मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि, इसकी कसम खाकर इसकी कसम नहीं मैं किसकी कसम शुकुर नगरी शुक्र की कसम खाकर कहता हूं तो कसम खाकर कहता हूं मैं हाथ यहां गया था खाकर कहता हूं कि तो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा और कुछ ना कहूंगा माने पेट की खाते <laughs> जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ ना कहूंगा दिस वॉज डिस्कवर्ड एंड लाइक दिस विच वॉज दुतुर शुतर मोर्ख एंडेम वेरी उसको कहते हैं कि एक्ट ये सारा का सारा फिगर ही माने मैंने फोटोग्राफर्स एंड दी अदर्स लाइक द डिजाइन सो मच कि वो राजा के उस पर लेकर उन्होंने पेंटिंग करके स्वेटेड वीकली के कवर पर छापा था सो द होल डिजाइन केम आउट वेरी वेल उसमें एक कहीं था जो बाद में धीरे धीरे उठा हमने न्यूयॉर्क में एक प्रोडक्शन देखा था सिक्सटी में रॉयल हंट फॉर दिस बिचर्ड बोल्ड जिसमें कि स्पेनिश लोग वहाँ पेरू के राजा का धन चढ़ाई करते हैं फॉर टेकिंग आउट दिस उसके राजा का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस शतुर्मुर्ग के राजा पर कहीं थोड़ा सा था ड्रेस पर खासकर इसी तरह ड्रेस यहाँ पर थोड़ी खालिदा ने लंबी कर दी थी वहाँ पर और शॉर्ट थी आधी जांगे दिखती थी तो उसके बाद फिर जब ये जरा सा स्टाइल ठीक हुआ देन इट बिकेम क्यूमुलेटिव मैंने डेट ऑफ डिस्कवरी विद इन 30 डेज दिस एंटायर थिंग शुरू में दो महीने हम लोगों ने घास खोदी, लेकिन उसके बाद एक बार जब फॉर्म डिस्कवर हो गया तो हम समझते 30 महीने, 30 दिन या 35 दिन जब ये जरा सा निकला था लोग खालिदा के पास गए खालिदा से फॉर्म डिस्कस किया इन्होंने फिर सेट बनाया इन्होंने फिर कॉस्ट्यूम्स की डिज़ाइंस करी तो ये बनता गया इसमें हम शुरुमुल्ख के स्टाइलाइजेशन में खालिदा का भी बहुत बड़ा सहयोग मानते हैं इस दृष्टि से कि वो स्टाइलाइजेशन इनकी डिज़ाइन से इनके ड्रेस से वो धीरे धीरे चीज़ निखरती गई एंड देयर फॉर इनटोटैलिटी इट केम आउट इन द मैनर इट वॉज और हम मानते हैं कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन्स ऑफ दैट टाइम था जबकि एक नॉन रियलिस्टिक चीज इतने स्ट्रॉन्गली स्टेज पर आई एंड नॉट ओनली इन द कंटेक्सट ऑफ हिंदी थिएटर बट आई थिंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन थियेटर ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जिसमें कि जीवन से रियलिज्म से अलग हटकर क्या है कि आप एक रोने बैठ जाए आदमी जा जा आप उसके पास जाके बैठे तो वो आपको इफेक्ट तो करेगा कोई रो रहा है रोने के सौंदर्य को रोने के कंटेक्स को आप एप्रिशिएट जब तक नहीं करेंगे तब जब तक कि रोने का स्वरूप बदला नहीं जाए इट बिकम्स आर्टिस्टिक इन सम मैनर और उसके लिए डिस्टेंस चाहिए तो एस्थेटिक डिस्टेंस जो है वो एस्थेटिक डिस्टेंस ड्यू टू साइलाइजेशन इसमें आने से वर्गराइजेशन जो था वो खत्म हो गया क्लियर रियलिस्टिक नहीं रह के इसको एकदम कल्पना लोक में जो ले गए सारी की सारी चीजों को उससे वो जो कमेंट था ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑन द पोलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन वो कमेंट सीधे सीधे गाला गाली नहीं रोके आर्टिस्टिक कमेंट ऑन दी सिचुएशन हो गई दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दैट प्रोडक्शन इसके बाद वो जो उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पर्सनल फैक्टर्स में सबसे बड़ा था कि दैट वाज ए कंप्लीट ब्रेकेज विद ऑल बॉन्ड्स इन एक्टिंग एंड इन प्रोडक्शन पहली बार ये एहसास हुआ कि नाटक की आत्मा नाटक के मूल कथ, नाटक की बेसिक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए न तो रंगमंच कोई व्यवधान है न कॉस्ट्यूम्स कोई व्यवधान है न रियलिज्म कोई व्यवधान है देर आर नो ऑबस्ट्रक्शन देर आर नो रूल्स विच यू कैन नॉट ब्रेक वेदर ऑफ मूवमेंट और ऑफ स्पीच और इसके बाद नेक्स्ट प्ले में दिस वाज वाज रिफाइंड दैट एवर इसमें कुछ थोड़ा सा सा वो वो मरते हुए आदमी वाले प्रसंग की जरा अच्छा <laughs> है <दिकर्ण। laughs> नहीं, वो तो है। तो <laughs> इंटरेस्टिंग उसमें एक प्रसंग था कि अकाल पड़ गया अब राजा अकाल की किताब निकलना है नहीं अकाल की जांच करने के लिए एक जांच समिति की इंक्वायरी कमीशन बैठाता उसका हेड रानी को बना देता है तो द क्वीन इज द हेड ऑफ द इंक्वायरी कमीशन अब वो रानी दोनों को भाषण मंत्री और रक्षा मंत्री उन दोनों को बुला के कहती है कि आप लोग हमको एक भूख से मरता हुआ आदमी ला के दीजिए मरा हुआ नहीं मरता हुआ बोले यदि मर गया तब तो हम इंक्वायरी क्या करेंगे भूख जो भूख से मर रहा है वैसा एक आदमी लाके दीजिए और उसको खाना वाना मत दीजिएगा प्रॉपर इंक्वायरी और उस समय उसको लाके स्टेज पर रखा और स्टेज पर वो आदमी आता है तो खाट के साथ उसको लाते हैं तो खाट के साथ एक मूझ की खाट थी केवल खाट उसके ऊपर कोई वो नहीं था गोविंद झुंझुन वाला आई डोंट नो समू माइट हैव सीन हिम उस समय बहुत दुबला पतला था और उसके गंजी उतार देता था सा, सारी हड्डियाँ दिखाई देती थी और उसको हम लोगों ने थोड़ा पेंटिंग कर दिया था और उसको थोड़े से केश भी नहीं थे उसके उड़े हुए थे उसको ला ऐसे लाए स्टेज पर कि ही यूज ही ऐसा लगता था जैसे कि इस पर चारपाई पर उसको उसको पेंट कर दिया गया इस तरह से चिपका हुआ पेंटेड चारपाई है ये बोल के आता था वो स्टेज से और आकर उसको लेटा देते थे, थे और अंत में माने एक जरा सी देखिए ट्राई टू अप्रिशिएट दिस थिंग इसके बाद जो कह रहे हैं कि रियलिस्टिकली करते तो कितना भोंडा लगता और ये स्टाइलाइजेशन में जाने से इट बिकेम आर्टिस्टिक एंड इट बिकेम वेरी इंजॉयबल <coughs> <coughs> तो वो आदमी अंत में भूख से मरा हुआ इंक्वायरी कमीशन के दौरान उठ के खड़ा हो जाता <laughs> उठ नहीं सकता no अढ़ाई मिनट तक या तीन मिनट तक वो स्टेज पर बकबक किया जा रहा है और बकबक करने के बाद जाके पलंग पर लेट के मर जाता <laughs> लास्ट से उसके बाद जो ये है रामी रोना शुरू करती तो वो भी स्टाइलाइज माने वो भी रियलिस्टिक रोना नहीं वो उस तरीके से उसके पैटर्न बन के रोना शुरू करती तो रक्षा मंत्री पूछते हैं कि अच्छा आप रो क्यों नहीं है बोले तो आदमी के मरने पर रोना ठीक है ना इसलिए रोके रिचुअलिस्टिक नाउ इफ यू डू इट इन इन रियलिस्टिकुक सिली कि लाफ्टर को इोक करने के लिए किया गया लेकिन स्टाइलाइजेशन के कारण इट बिकेम ऑलनाइज सो द नेक्स्ट इन द सेम स्टाइल वाज एम इंद्रजी जिसमें की सर्च डीपन हुई। उसमें बड़ी मुश्किल बादल दाह की कविताएं और प्रतिभा जी का करेला उस पर नीचा घूम <laughs> रही है सृष्ट निरंतर आवर्तन में बंदी चल रही यहाँ हमारे एक्टर्स भी दस एक्टर थे दस में पाँच एकाध को मालूम होगा इसके सब शब्दों का अर्थ बाकी शब्दों का अर्थ ही किसी को नहीं आठ शब्द है आठ में सात का मतलब का आवर्तन माने सबको पूछा बोले आवर्तन घूमना माने जानते हैं सृष्टि माने तो कुछ कुछ जानते हैं निरर्तन कुछ कुछ अंदाज लगा सकते हैं लेकिन घूम रही है सृष्टि निरंतर आवर्तन में गति चल, चल रही अब इस प्ले को एक्सप्रेस कर Play अच्छा लगे आइडिया बहुत अच्छी है हाउ टू एक्सप्रेस दिस प्ले तो उसमें वो स्टाइलाइजेशन जो एक्टर्स हाँ कहते हैं तो एक्टर्स की तो बात करेंटर्स की बात कर करें एक्टर्स का यह डायरेक्टर की नहीं कर रहे हैं एक्टर्स ऑडियंस के सामने क्या करें तो अगेन द्वेश्चन रोज हाउ टू कन्वे पहले समझना समझ के कन्वे करना एक्सप्रेस करना टू दी ऑडियंस एंड मेक देम अंडरस्टैंड तो जो ऑडियंस थी वो अब जैसा नाटक था उसमें एक्टर्स का ये हाल था तो ऑडियंस का क्या हाल होगा तो इट बिकेम्स ए चैलेंज एज टू हाउ टू फाइंड अ वे एंड देन वी रे ऑन विजुअल्स so besides tonal inflations through tone and through visuals we try to express situation we started with word meaning that how to make people understand the meaning of the words which we are citing then this effort developed into something else how to express the meaning behind the word not the meaning of the word हाउ टू एक्सप्रेस द सिचुएशंस विच आर दे एंड टू एक्सप्रेस दर थे अबाउट फोर डेज विद बादल दाम तो सारी चीज में उन्होंने कहा एक सेंट्रल आइडिया क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे नाटक को समझने की जो कोशिश कर रहे थे वो था कि इन दो चीजों के बीच की स्थिति है जीवन में आशा और निराशा बहुत कॉमन चीज है आज के दौरान मैं सोचते थे कि जब नाटक पढ़ रहे थे उस समय स्ट्राइक नहीं करी इन दोनों के बीच की स्थिति है आशाहीनता नॉन हो नॉट होप नॉट डिसअपॉइंटमेंट द सिचुएशन वेयर यू डोंट होप वेयर होप बिकम्स मीनिंगस एंड ऑफकोर्स दिस इज फंडामेंटल ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफी लेकिन उस समय वो स्ट्राइक नहीं किया उसके बाद उस चीज को पकड़ के सारे के सारे प्रोडक्शन में हर जगह से उस चीज को कन्फ्रंटेशन बिटवीन डिफरेंट फोर्सेज लाना और उसके बीच में से इस मीनिंग को निकाल के ले जाना That दैट बिकेम दफर्ट और बड़ा यूनिफाइड प्रोडक्शन हो गया हालांकि विद ऑल दिस बिकॉज ऑफ़ दिस ट्राइंग टू कीप प्योर द बेसिक आइडिया विच वॉज रनिंग थ्रू दैट बिकेम मेरी सिग्निफिकन कविता याद है और दूसरे इसके स्टाइलाइजेशन के बारे में कुछ और ज़्यादा स्टाइलाइजेशन इसमें कहीं कोई खास नहीं था सिवा इसके कि जैसे हमने कहा ना कि movement में speech में केवल उस चीज़ को एक्सप्रेस करना कि इसके पीछे क्या है जैसे कि हम लोगों ने कहा कि बिमल कहाँ जा रहे हो भाई राइटर पूछता उसे विमल कहाँ जा अमल विमल कमल यह तीन कैरेक्टर्स थे गुड रिप्रेजेंटेड द कॉमन मैन एंड द राइटर आज सिंह जी कहाँ जा रहे हो भाई बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ इसके बाद मैं घर बनाऊँगा इसके बाद मैं ये करूँगा इसके बाद मैं वो करूँगा बिमल आया बिमल तुम कहाँ जा रहे हो अब मैं परीक्षा करूँगा ये करूँगा ये करता काम करने को पड़ा है नॉल दैन अमल तुम कहाँ जा रहे हो भाई तो अमल हम ये करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं इनवर्डली पर लोग जा रहे हैं इसको एक्सप्रेस किया कि तीनों के तीनों दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं चक्कर में दौड़ रहे हैं आवर्तन बात घूम वो आवर्तन पहले हो गया यहाँ पर वो तीनों दौड़ रहे हैं और चक्कर में वो एक का उसमें भी सेट था उसमें उन्होंने एक ये बनाया था गुफा गुफा के पीछे से दरवाज़ा किया था तो लोग भाग के गुफा के पीछे से झुकते थे और गुफा के सामने से निकल आते थे फिर भागते थे और बीच में दौड़ भाग में वो उनसे पूछता था कि कहाँ जा रहे हो तो नाउ कहा जा रहे हो भाई मैं ये करने जा रहा हूं ये करने जा रहा हूं ये करने जा रहा हूं ओके उस दौड़ भाग ने और सर्कुलर दौड़ भाग ने दिखा दिया कि ये सारी चीज कर रहे हैं ये मीनिंगलेस और ये उसी चक्कर में चले जा रहे हैं इट एक्सप्रेस सो ब्यूटिफुली कि वर्ड्स बिकेम खाली शीर्षक रह गए जैसे कि एक पेंटिंग को समझने के लिए आपको शीर्षक चाहिए उतना भरी इंडिकेशन वर्ड्स का महत्व रह गया लेकिन विजुअल ही सारी चीजें एक्सप्रेस हो गई जैसे घूम रही है निरंतर आवर्तन में बंधी चल रही नाउथ इस कविता में घूम रही अस्पष्ट निरंतर आवर्तन में बंधी चल रही इसके बाद लोगों को मोटा मोटी सृष्टि समझने में घूम रही है आवर्तन का मतलब नहीं भी समझ में आया तो अंगुली से आवर्तन एक्सप्रेस हो जाती है बंधी चल रही है अस्त व्यस्त आकाश अचेतन चेतन का संभाग और वो कविता एक्सप्रेस होती है जैसे क्लांत क्लांत में बहुत क्लांत हूँ व्यर्थ प्रश्न यूं ही रहने दो मिटती घनी मुख छाया में मुझे अभी केवल सोने दो बंगला हमको याद नहीं है लेकिन द मीनिंग आई एम वेरी टायर्ड उसमें वो लेखक यूँ बैठा हुआ है एंड ग्रेजुअली ही गेट्स अप एंड दैट इज अ कमेंट ऑन इंद्रजीत एंड मानसी हुव जस्ट फिनिश्ड द डायलॉग्स टो द होल एफर्ट ऑफ राइजिंग एंड स्पीकिंग द टोन क्लान द्लान सो दैट एक्सप्रेस्ड एंड एक्सप्रेशन वॉज पॉसिबल बिकॉज द मूवमेंट द स्पीच the the the entire on the stage combined was was expressing what was contained in the play. अंतिम वाली कविता इसीलिए तो इस पर अगर मैं इसके एक घटना हम सुना दे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि श्यामानंद कविता का पाठ अच्छी तरह कर सकेंगे मुझको बहुत संदेह था बहुत संदेह था तो पहले दिन इन्होंने फोन पर हमने हमने कविता कविता याद याद कर ली हम सुनाए आपको बहुत गा, गा, बहुत सुनाओ सुनाया मगर अच्छा लगा तो ये can... <laughs> आ, <laughs> तो ये मैंने कहा सुना जरा अंत बोलो स्क्रिप्ट इसीलिए तो मैं तो तो तो इस कर अंत तो नहीं पाता हूँ नहीं कहीं आश्वास की यात्रा के पूरी होने पर इस कविता के इसीलिए इस पथ का अंत नहीं पाता हूँ नहीं कहीं आश्वास, आश्वास की यात्रा मैंने जीवन की जो यात्रा है इसका मैं कहीं अंत नहीं पाता हूँ मन में ये भरोसा नहीं है कि नहीं। देव यात्रा के खत्म होने पर देवलोक सम्मुख होगा या किसने, किसने स्पर्श से कोई पक्षम इस रास्ते के चल, चलने की जो थकान है उसको कोई नरम नरम हाथों से छू कर उसको ख़त्म करेगा उसमें कुछ राहत पहुँचाएगा और क्या है उसके बाद फिर भी सोच करूं क्यों फिर भी सोच करूं क्यों होना है ऐसा ही तो होने जीवन की जीव। संध्या में पहुंचा मन मेरा यह भूल न पाए दीक्षा के उस मूल मंत्र को लक्ष्य नहीं है केवल यात्रा नहीं तीर्थ नहीं है केवल यात्रा लक्ष्य नहीं है केवल पथ ही इसी तीर्थ पथ पर है चलना इष्ट यही इस कविता में रेसीटेशन वाज़ ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट हैड टू बी न्यूट्रल यू कुड नॉट होप फॉर यू कुड नॉट ब्रिंग एनी जुबिलिएशन इन योर वॉइस और स्टांस यू कुड नॉट ब्रिंग एनी डिजेक्शन निराशा को डिसल्यूजनमेंट को वॉइस में या स्टैंस में नहीं ला सकते थे एंड देर फॉर वी डिड वॉस that the poet stands there in the center stage with one light flooding over him from the top and in one voice monotone he delivers this without any emotion try to guard emotion emotions moment mein aa jate the and when this goes on gradually that light starts dimming and ye amal bimal kamal they start moving around him Slowly, slowly, and the light fades, and it is finished. So this was a very challenge challenge to express the central idea of the play. Now I will finish quickly. Kafi time ho gaya. Next production was Bidhade. It was a major production, not in any other thing, but only in discovery of rasa. We have. एक दोस्त ने जब नाटक खत्म हो गया तो उसने आके कहा कि हमारी तो वाइफ इंसिस्ट कर रही थी कि हमको अब उल्टी आ रही है बाहर चलो आई एम फीलिंग लाइक वॉमिटिंग इन द इंटरवल एंड लेट्स गेट आउट इट बिकेम सफोकेटिंग टू सिट एंड देट वॉज प्रिसाइजली वॉट वी वॉन्टेड टू डू सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक गिधाड़े इज ए यूनिक दे अदर प्ले रिटन बाई तेंदुलकर वॉज बेबी तो उस प्ले को चाहे जितना डिक्राइ जिस लेवल पर जितना लोगों ने किया हो लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रांग प्ले एंड इट क्रिएट्स दैट नोशिया द फीलिंग ऑफ नोशिया इसमें एक जगह वो सीन था मैंने अगेन दिस इज नॉट अमंग द मेजर प्रोडक्शन सो आई वोट टॉक मच अबाउट इट बट अगेन दैट एफर्ट कंटिन्यू थ्रू आउट इन द वर्क टी एक्शन शुड बी मेड The situation, and this need not be confined within the realms of realistic behaviour. Mm -hmm. So, that bond, which was broken through drugs, has been broken. It has been difficult. But that has been difficult. But mm -hmm. so, that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. But that has been difficult. एबॉर्शन हो जाता है उसका खून में लथपथ वो स्टेज पर आती है लाइक ए हॉन्टेड एनिमल और वो चल नहीं पा रही उठती है गिरती है उठती है गिरती है और पीछे से वो हंसी की आवाज़ भाइयों की आ रही है और वो हॉन्टेड एनिमल पीछे देखती जा रही है और करके भाग रही है दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट विच वॉज गिवन बाई हर सखाराम देर वॉज नथिंग आई डोंट रिगार्ड इट एज अ मेजर प्रोडक्शन एक्सेप्ट दिस कि उसमें एक पर्टिकुलर सीन था जो कि स्टेज के दाहिने तरफ होता था तो द्ले वाज वेरी पॉपुलर और उसकी जब टिकट बिकती थी तो सबसे पहले लोग जाके बोलते थे कि दाहिने तरफ की सीट वो सीट पीछे तक बढ़ जाती थी तब बाएं तरफ की सीट बिक्री होती थी और उसको हम लोगों ने बंगी ये संस्कृति ये जो मेला होता है उसमें किया तो मैंने यहाँ के संस्कृति के जो दादाज हैं वो मारने दौड़े थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से भागे थे उसके बाद से उन लोगों ने हमसे कभी बात भी नहीं करी आज तक और हम अनामिका से अलग होने की इन प्लेज को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं क्योंकि गिधाड़े में गिधाड़े में गिधाड़े में, में जैसे ही नागर जी बाप बन के स्टेज पर बैठे हैं और बैठते ही उन्होंने सेकंड पेज में माने आफ्टर डेढ़ मिनट जो माँ बहन की गाली थी तो लोगों को समझ में आ गया नहीं अनामिका का प्रोडक्शन है <laughs> <laughs> <laughs> इसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट है दैट इज एनकाउंटर विद ब्रेक जिसमें कि जो शुरू में वाई आई रिगार्ड इट इन पर्सनल टर्म्स है ब्रेक को समझने की कोशिश सचवां की भरी औरत अभी तक क्या था कि हाउ टू एक्सप्रेस द कंटेंट विथ सचवा इट बिकेम हाउ टू कमेंट ऑन द कंटेंट द क्वेश्चन वाज नॉट हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट द प्ले हैज रिटन एंड व्हाट आई हैव आई वांट टू एक्सप्रेस थ्रू द प्ले एज ए डायरेक्टर दिस इज What is the comment on that situation which यू want to express? First of all, express what is meant by that situation and then side by side have the comment. तो so, ये जो व्यक्ति टेक्निक की जो चीज़ थी ये समझना समझ के एक्सप्रेस करना तो हम लोगों ने एक बार प्ले किया उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल था काफ़ी डेढ़ महीने तक दो महीने तक प्ले रिहर्स किया उसके बाद वी स्टॉप दिट मेड एड न्यू ट्रांसलेशन क्योंकि वो चीज उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे जिसको करना चाहते थे एंड वी डिड इट अगेन आफ्टर ए फ्यू मंथ एंड आई रिगार्ड इट एज अ वेरी गुड प्रोडक्शन बट इट सम हाउर इट कुड नॉट कच द आई नॉट पीपुल सॉ इट नॉर इट वॉज रिगार्डेड एज ए मेजर प्रोडक्शन लैक इन पर्सनल टर्म्स में आई रिगार्ड दिस एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ शकुंतला एज ए वेरी मेजर प्रोडक्शन इसके बाद शकुंतला कौआ था कौआ वॉज कौआ चला हंस की चाल जरा सा बोल के फार्स फार्स एंड द ओनली आई हैव डन अपार्ट फ्रॉम बीबीओ का मदरसा विच उसके बारे में हम नहीं कहेंगे क्योंकि तो नॉन सीरियस प्रोडक्शन था तीस रोज में करना था इसलिए किसी तरह से कर दिया लेकिन कौआ रणजीत कपूर के साथ नेशनल स्कूल का जो था वो एज डन दिस मुख्यमंत्री एंड सम ब्रिलियन प्रोडक्शंस उसने आके काम किया बिच्छू में हमारे साथ और बिच्छू में काम करने की उसकी फार्स की पद्धति स्टैंडर्ड फ्रेंच पार्ट्स फार्स को प्रोडक्शन करने की पद्धति से डिफरेंट है आप उस आदमी से मिलिएगा तो आपको बड़ा समाधर यू विल बी एक्सट्रीमली डिसपॉइंटेड बट व्हेन यू सी हिज वर्क इट्स समथिंग फैंटेस्टिक व्हिच आई सॉ इन बिच्छू एंड देन ही डिरेक्टेड कौवा फॉर अस एंड आई वॉज एक्टिंग इन इट लेकिन जिस कारण कि वो आदमी आज आगे इतना उठ नहीं सका नहीं तो उठना चाहिए था उसको वो बीच में छोड़ के चले गए और हमने कंप्लीट किया तो दिस वाज माय फर्स्ट ब्रश विद द फॉर्स वेद देर वाज नथिंग मच एक्सेप्ट दिस दैट इट वाज आल्सो अ वेरी टॉपिकल कमेंट एंड आई एम डूइंग इट अगेन आफ्टर टू और टू मंथ्स बट दिस टाइम आई एम चेंजिंग इट क्वाइट लॉट टू मेक इट मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ टू सोसाइटी विच वी सी अराउंड हिम एफ्लुएंट सोसाइटी इसलिए बेस करके इसको नए एक काफ़ी सिचुएशंस में चेंज करके हम करने का अभी सोच रहे हैं देन दी ओनली थिंग इज ओनली टू प्लेस विच आर मोर दैट इज शकुंतला शकुंतला शुरू हो गया संस्कृत प्ले करने की बहुत दिनों से इच्छा थी शुरू कर दिया गुरुजी मिल गए केलूचरण महापात्रा उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ कर दिया इसकी उपलब्धि एक ही है प्रोडक्शन की इसमें चेंजिंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन वी वेर ट्राइ एंड नॉट टू कंफ्यूज दोज मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल, कि एक सिचुएशन है मान लीजिए शकुंतला का कण्ड के घर से ससुराल में जाना तो वहां पर डायलॉग्स हैं सो दैट सिचुएशन इज एक्सप्रेस्ड बाय बाई वर्ड्स देन वी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट थ्री मिनट्स आलाप ऑफ गिरजा देवी इन भैरवी वो आलाप शुरू हो गया है और शुरू होने के बाद वर्ड्स जहाँ ख़त्म हो गए हैं वहाँ सारे के सारे प्रोसेशन को एक फ्रेस्को की तरह स्टेज पर खड़ा करके इन डिफरेंट पोजे फ्रीज कर दिया There the mode of expression of the situation was only the voice, only the singing, and the visual. So this was a conscious search of it. That how to changing modes of expression to unify and present it. This was one. And number two was the theory of rasa. Shakuntala set a new thing in the beginning. It was the beginning that whether the basic aesthetics of the Indian theatre. Have to be different than the Western theatre. Western theatre, influenced by Aristotle, influenced by suffering, influenced by uh, sacrifices, and the Indian aesthetics, which celebrate the life of Krishna and Rama and Natya Shastra and all these things, whether they are diametrically different, and why the. theater cannot be popular and reach the masses is because the theater is adopting a foreign aesthetics which the people in india cannot accept accepting the educated in western influenced influenced people i am not making a statement i am raising a question ye dimag mein chalne laga कि बेसिक एस्थेटिक्स डिफरेंट है नाट्यशास्त्र की बेसिक एस्थेटिक्स और एरिस्टॉटल की पॉलिटिक्स की बेसिक एस्थेटिक्स ट्राइंग टू अचीव समथिंग बोथ दीज आर पोल्स अपार्ट एंड शाकुंतलम में उन मोमेंट्स को जिनमें कि इमोशंस घने होते हैं जिनमें इमोशंस इंटेंसिफाई होते हैं उनको और इंटेंसीफाई करके जैसे कि आप एक कमर्शियल फिल्म में खासकर साउथ इंडियन कमर्शियल फिल्म में कि सास बहू को मारती है तो मारती जाती एंड प्ले बी हिट एंड वेद वी सिट देर हमारे ऐसा लगने लगता है जैसे ग्रेटिंग हो रहा हो जैसे कि आयरन को सीमेंट पर बालू डाल के उसको आयरन को ग्रेट किया जाए तो कैसा लगने लगता है बदन में छने लगता है ऐसे moments films में आ जाते हैं and the general public is enjoying it. Why? Why are they not getting the grating sensation? उसका एक रूप है कहीं मूल में इन द बेस बोथ दिस थिंग्स ऑफ इंटेंसिफाइंग द इमोशन दिस मेलोड्रामा व्हिच वाज व्हिच विच इज सो स्ट्रॉन्ग इन द इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स जो एक कृष्ण की माखन चोरी कथक वाले नाचते चले जाते हैं उसमें कि इमोशन को उठा के इमोशन को दी करते हैं इसके प्रति आई स्टार्ट थिंकिंग्स शकुं बड़ लास्टली We had a seminar here where we discussed all these things. और हमको ये लगा कि for me to make an effort to connect myself with the Indian theatre after working for 25, 30 years in the Western-oriented theatre is very difficult. And apart from occasional forays, ऑकेजनल फोरेज कि चले गए कोई चीज़ इंटरेस्ट कर रही है उसको एडॉप्ट कर लो basically i will have to stick to my form and which is the western oriented theater and then i again did adar dhure in which there was an influence of my coming into contact with cinema to make it very realistic but the search was and the search is today for the truth of the acting where कि एक्टर अपने को सारी एक्सट्रेंसिक चीजों से न्यूड करके केवल उस कैरेक्टर में बैठ के जो कहना चाहता है उसको निकाले विदाउट एटीट्यूड्स, विदाउट पोजेस विदाउट क्लीशेस सो द ट्रूथ ऑफ द एक्टिंग एज आई कॉल इट उसकी सर्च आधे अधूरे एंड द नेक्स्ट प्ले जनता का शत्रु जो उस कड़ी में है एंडस विशेष रूप से क्या परिवर्तन किया अपने पहले की प्रस्तुति और इस प्रस्तुति में इसमें एक्टिंग पर बहुत जोर है माने ये नहीं है कि सिचुएशन को लेकर किस तरह ब्रश ऑफ करके चल दो एवरी मोमेंट टू डिस्कवर दी एक्शंस दिच कैन एक्सप्रेस दिस मोमेंट डिटेलिंग वर्क जो है एक एक सिचुएशन का इफ यू सी आधे धूल फाइन दैट जनता का शत्रु भी देखेगा तो यून दैट द डिटेलिंग ऑफ द एक्शन बहुत ज्यादा है. ये को कहते हैं कि समझ लो तुमको यही लाइन लाइन कहनी है है एंड कैमरा इज़ ऑन यू एक्सप्रेस द होल थिंग दिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो गया शब्द का जो इस्तेमाल किया तुमने डिटेलिंग हाँ, चाहिए था इसलिए दो एक बार मंदिर में कर लिया otherwise they refused initially to do it for more than 50 60 people in that close surrounding because the place not designed the place designed for seeing it like a cinema aur usme projection karne ki zarurat nahi hai hum log projection shuru mein karte the we are still searching that form which is suitable there i call it two three things one is the truth of acting on the one hand theater without tears on the other hand कि ड्रामा को हॉल बुक कोदते हो और हॉल बुक कर लिया तो छः सौ आदमियों को हॉल में लाने के लिए एडवर्टीजमेंट देना होगा और एडवर्टीजमेंट देने के लिए पैसा ही करना होगा और पैसा करने के लिए स्पॉन्सर खोजना होगा चाहे डोनेशन करना होगा चाहे टिकट बेचना होगा कुछ नहीं करेगा भाई वो पचास आदमी बैठ के देख लेगा और आराम से बैठ के हमारी जितनी भाड़ है थिएटर करने की हम उसी में निकाल लेंगे तो दिस इज दैट अटेम्प्ट टू फाइंड ए सुटेबल थिंग so that i can do theater without tears so these are in a nak shell or in a birch shell one is one does view agar krishna ka hero ka kit bhi jo jaisa bhi ho raha hai jaise ki zara sa pass a jaiye sunil ye bhi humne nakil se yahan hua rasik par academy ka natakiyam padika wagire ke karte hain ye jo disha mein log gaye gaye to उसका, उसके प्रति आपका प्रतिभाव परंपरा है जैसे <coughs> आप बा? hmm. अभी देखते बारह उनसे को देना। तो उसका भी परिचित दे रहा पाश्चात परंपराओं में जो रहा <coughs> सब सामने जो बातियों के लिए उससे उनका काफ़ी घनिष्ठ प्रस्तुत रहा और सृजनात्मक काम करते रहे और एक ये भी था जिससे वो काफ़ी अदभिन्न रहे थे जो पैरल हमारी ट्रेडिशन है अपने देश में है जैसे कुचीपुड़ी है मणिपुरी वगैरह वो भी एक लिविंग ट्रेडिशन रही है फोक थिएटर बहुत बड़ा एक संपदा रही है और इस अंतत्वगत जो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि संगीत नाटक एक भी जो तो आयोजन करती है जो नए नए लोग आके कुछ करते और आप इस आप भी जो तो वो तो फीलिंग के दो है में। और अब सबसे वैलिड केवल तीन ही है जिनका मानतेम and habib and all the three are in three different directions basically all these three theaters are not common theaters jaise eugenio barba's theater hai. eugenio barba's theater poland mein london mein france mein new york mein nahi hai ek aadmi ne ek personal vision liya और पर्सनल विजन को एक्सप्रेस किया एक पर्सनल वर्क लिया तो बिकॉपकी ने लिया उसके प्रिंसिपल्स ने बहुत से आदमियों को आगे बढ़ाया अलग अलग तरीके से तो उसमें जैसे रतन थियाम है रतन थियाम्स टेक्निक इज टेक्निक्यूटली डिफरेंट अच्छा एक मिनट में कैसे पता।